वेदिया मंडु के उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ मंत्र का विचार कर रहे थे स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञ सप्तांग एक मुख प्रविव्य भूक तैजसो द्वितीयः पाद आत्मा का द्वितीय पाद का कथन हो रहा है तो प्रथम पाद का कथन होने का समय में कहा गया था कि ये जागरित स्थानों बहिष्प्रज्ञ आगे सप्तांग एकोन विंशति मुख आगे वहां था स्थूल भुख और वैश्वानरह प्रथम पाद वहां कहने का समय प्रथम मंत्र में जागृत अवस्था के लिए वैश्वानरह कहा था वैश्वानरह ये व्यस्टि न समस्ती समि और यहाँ कहने का समय में प्रविव्य भूग तेजस द्वितीय पाद तैजस ये समस्ती है बेष्टि है बेश्टी बेश्टी है देखिए वहाँ समी कहते हैं यहाँ बेस्टि कहते हैं क्या तात्पर्य है दोनों एक ही है स्वयं मंत्र ही कह रहा है कि दोनों एक ही हैं इसी को लेकर के भगवान भाष्यकार शुरू से ही उसको दिखाए की दोनों एक ही है फिर कह दिया की दोनों एक ही क्यों दिखाए जा रहे हैं कहते एक ही प्रयत्न प्रभिलापन से ऐसा कहा गया था हम लोग टीका में देख रहे थे नच अभी स्वप्न अवस्था को दिखाने के लिए उसका कारण जागृत प्रज्ञा को पहले दिखा रहे थे तो जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषय इव अवभाष माना मनस्पंद मात्रा सति तथा तो भूत संस्कार मनसी आधत् इस प्रकार के भाष्य का वाक्य था जागृत अवस्था का जो प्रज्ञा है अनेक साधन अनेक इंद्रियों होने से अनेक साधन उसके बहिर्विषया इब जैसे उसका विषय बाहर है इब कहते हैं वास्तविक तो नहीं है अवभाषमान अभाषमान अर्थ साक्षी साक्षीभाष्य पदार्थ वो होते हैं जो जितने समय दिखते हैं उतने समय होते हैं साक्षी भाषा जितना पदार्थ होंगे सब जितने समय दिखता है उतने समय विद्यमान है और विद्यमान नहीं है तो फिर वो दिखता भी नहीं है जैसे साक्षी भाषा हो गया रज्जु सर्प प्रातिभाषिक पदार्थ सब साक्षी भाषी होते हैं तो जितने सारे प्रातिभाषिक पदार्थ रज्जु सर्प हो मृग मरीची हो स्वप्न हो वो जितने समय दिखता है उतने समय है ना जब नहीं दिखता तो भी है इसलिए प्रातिभाषिक पदार्थ ये सब साक्षी है इसलिए कहते हैं कि अब भाषमान प्रतिभाषिक क्यों थे मात्र प्रतिभाष मात्रि और दूसरा पदार्थ भी साक्षी भाषा होता है जो सुख दुख आदि अंतकरण का जो परिणाम है जब सुख दुख हमको पता चलता है तभी तो है ना पता नहीं चलता ऐसे भी सुख दुख है और तो हमको पता नहीं चल रहा है किन्तु हमको दुख हो रहा है ऐसे होगा नहीं होगा तो ये सुख दुख ये भी साक्षीभाष्य क्योंकि जब है मतलब पता चलेगा पता नहीं चल रहा था, था तो नहीं है सुख दुख नहीं है उसका कारण है धर्मा धर्माधर्म है किंतु सुख दुख नहीं है वो होगा तो पता चलेगा ही चलेगा अंतकरण का कोई परिणाम होगा और पता नहीं चलेगा ये नहीं है क्योंकि अंतकरण परिणाम साक्षी भाष्य है साक्षी भाष्य पदार्थ जितने होते हैं वो सब अर्थात जिस समय में प्रतिभास हो, हो रहे हैं अर्थात प्रतिभास काल मात्र शरीर जितने समय प्रतिभास हो रहे हैं उतने समय विद्यमान है प्रतिभास नहीं है तो विद्यमान भी नहीं है इसलिए यहाँ शब्द भगवान भाष्यकार कहते अव भाष माना अर्थात केवल अधिकता है साक्षीभाष्य है जो बाहर विषय का जो प्रज्ञा है ज्ञान वो ज्ञान साक्षी भाष्य है घट ज्ञान साक्षी भाष्य है घट नहीं घट तो प्रमाद देखता है घट का जो ज्ञान हुआ वो साक्षी भाष्य है तो क्या है घट ज्ञान जो जागृत प्रज्ञा कह दिया गया भाष्य में मनस्पंद मात्रा तो होने से तथाभूत संस्कार मनुष्य आदते जिस प्रकार की संस्कार ये है जागृत प्रज्ञा किस प्रकार की है कहते हैं बहिर्विषय आई वो तो इसी प्रकार के संस्कार भी डाल देगा तो जो संस्कार मन में डाला बहि ये जागृत प्रज्ञा फिर वो संस्कारों का जो फलो होगा अर्थात तो स्वप्न देखेगा उसको भी दिखेगा की बहिर्षय आई वो स्वप्न में मानता है कि बाहर विषय है जैसा वास्तविक तो नहीं होता है तो वो आप एक मिनट रुकिए यहाँ हम थोड़ा विचार हाँ बोले भाषिक पदार्थ का जो ज्ञान होगा उसका वो हाँ साक्षीभाष्य तो प्रतिभाषिक पदार्थ का और प्रातिभाषिक पदार्थ का जो ज्ञान है ये दो अलग अलग हैं। वास्तविक तो पदार्थ को कभी भी साक्षी सीधा भाष्य नहीं करेगा क्योंकि कोई भी पदार्थ भाष्य होने के लिए किसी का भाष्य हुआ कहते ज्ञान का भाष्य जैसे ना घट को हमने प्रकाश कर दिया घट को प्रकाश कर दिया अर्थात तो घट मेरा ज्ञान का विषय बना इसी प्रकार की हम जो कहते हैं कि प्रातिभाषिक पदार्थ साक्षी का विषय बनते हैं अर्थात एक ज्ञान का विषय होता है वो पदार्थ और साक्षी उस ज्ञान के माध्यम से मतलब इसको प्रकाश किया वास्तविक कि वो जो प्रातिभाषिक पदार्थ का जो ज्ञान होगा वो प्रमातृवृत्ति नहीं है अविद्यावृत्ति है क्योंकि प्रमाता का वो ज्ञान नहीं है प्रमाता का ज्ञान नहीं होने से साक्षीभाषीय पदार्थ को विषय करने वाला है कि होगी कुछ विद्यावृत्ति में साक्षी का प्रतिबिंबन होगा ये हो गया प्रक्रिया और जब प्रमात्री प्रमातभाष्य होता है घटपट नदी पर्वत इत्यादि प्रमात्री प्रमातृभाष्य अर्थात यहाँ प्रमाता आ गया तो ये जो ज्ञान होगा ये अंतःकरण का वृत्ति अंतःकरण का वृत्ति हो करके उसमें साक्षी का प्रतिबिंबन होने से इसको कहा जाएगा प्रमातृवृत्ति इसको प्रमा कहा जाएगा जब प्रातिभाषिक पदार्थ को विषय करने वाले अविद्यावृत्ति होगी उस अविद्यावृत्ति में भी साक्षी का प्रतिबिंबन होगा क्योंकि तो अविद्यावृत्ति ये प्रमात्रृ नहीं है इसलिए उसको प्रमाण कहा जाएगा अर्थात तो विषय को साक्ष्यत साक्षी प्रकाश नहीं करेगा हमेशा एक वृत्ति के द्वारा क्योंकि साक्षी का सामर्थ्य नहीं सीधा विषय में प्रतिबिंबन हो जाना चैतन्य सीधा इसमें दीवाल में प्रतिबिंबन नहीं होगा अंतकरण में प्रतिबिंब होगा क्यों कहते हैं वो सत्व पदार्थ है उसका सामर्थ्य है अंतकरण को साक्षी प्रकाश करेगा चाहे अंतकरण को हो अथवा अंतकरण का जो उपादान भूत हो अविद्या हो अविद्या अथवा अंतकरण इसका कोई परिणाम होगा जिसको वृत्ति कहा जाएगा उसमें साक्षी प्रतिबिंबन होगा और उसी वृत्ति का कोई विषय भी हुआ जैसे कहते हैं जो वाहन का जो चालक होता है उसका जो दर्पण होता है उसमें पीछे का गाड़ी का चित्र भी आया और वाहन चलाने वाला का चक्षु भी गया इसी प्रकार के वृत्ति में साक्षी भी गए और विषय भी आया जैसे कहते हैं कि वाहन चालक देख लिया पीछे का गाड़ी को इसी प्रकार कैसे देख लिया कहते हैं उसी दर्पण में दोनों गए समानाधिकरण हो गए इसी प्रकार यहां भी हुआ विषय को साक्षात नहीं प्रकाश करेगा हाँ आपका क्या प्रश्न था? था अच्छा ठीक है आगे हैं हम रोटिका में देख रहे थे न च प्रज्ञा प्रमाण सिद्धा ये जो जागृत प्रज्ञा हुआ ये प्रमाण सिद्ध नहीं है अर्थात तो जागृत जैसे घट प्रमाण सिद्ध है प्रमाण सिद्ध अर्थात तो घट को विषय करता है क्या प्रमा इसलिए घट हो गया प्रमाण सिद्ध अभी जो घट का जो प्रमा हुआ ये हो गया जागृत प्रज्ञा ये जागृत प्रज्ञा भी प्रमाण सिद्ध होगा क्या अर्थात घट का जो ज्ञान हुआ ये घट ज्ञान ये प्रमाण सिद्ध नहीं है ये तो साक्षी भाष्य है अगर वो भी प्रमाण सिद्ध मानेंगे घट का ज्ञान घट प्रमाण सिद्ध घट का ज्ञान हुआ ये घट ज्ञान भी अगर प्रमाण सिद्ध होगा तो अर्थात घट ज्ञान का एक ज्ञान होगा अभी उसको भी प्रमाण सिद्ध कहेंगे तो ये क्या दोष होगा अनवस्था दोष हो जाएगा इसलिए कहते हैं न चाह यथोक्ता प्रज्ञा प्रमाणसिद्धा सिद्धा यथोक्ता प्रज्ञा अर्थात जागृत प्रज्ञा घट ज्ञान को घट ज्ञान जिसको कहेंगे ये प्रमाणसिद्धा नहीं है क्यों कहते हैं तस्या तो अनवस्थान प्रज्ञा का प्रज्ञा मानेंगे तो अनवस्थान हो जाएगा दो नंबर टिप्पणी इसको कहते हैं प्रमाण सिद्ध तो अंगीकार अगर घट ज्ञान जो हुआ जागृत प्रज्ञा अगर उसको भी प्रमाण सिद्ध कहेंगे तो अनवस्थान हो जाएगा प्रज्ञा का प्रज्ञा मानना पड़ेगा ये अनवस्था दोष हो जाएगा तेना साक्षी सा इति विवक्षित्वा आह इसलिए ये जो ज्ञान हुआ ये साक्षी वेद्य मेरे को ज्ञान हुआ हमको पता चलता है मेरे को ज्ञान हुआ ज्ञान जिसको हुआ साक्षी कहता है जो प्रमाता क्योंकि साक्षी कुछ कहने वाला नहीं है उसका काम है केवल वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो गया तो प्रतिबिंबित तो हो जाने से ये उसको ज्ञान कहा गया और वो ज्ञान का नाश होकर हो के एक संस्कार बनेगा अनुभव का ज्ञान का नाश होने से संस्कार बनेगा वो संस्कार को वो प्रमाता व्यवहार करेगा सारे संस्कार को प्रमाता व्यवहार करते हैं चाहे वो जागृत हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुसुप्ति हो सर्वत्र साक्षी प्रकाश करेगा और प्रमाता व्यवहार करेगा क्योंकि जैसे घट हुआ घट को साक्षी प्रकाश किया प्रमाता उसको व्यवहार करता है कहता है मेरे को घट हुआ तो मेरे को घट ज्ञान हुआ क्या अर्थ कहता है मैं जानता हूं ना मेरे को घट हुआ जब कहता है कि मैं जानता हूं उस समय में वास्तविक साक्षी और प्रमाता का तादत्म्य हो गया कहने वाला प्रमाता प्रकाश करने वाला साक्षी दोनों मिल गया मिल करके इदम रजतम तो वास्तविक किसका अंश है जब इदम रजतम कहते हैं इदम वास्तविक किसका अंश है जब इदम रजतम कहते हैं किसका है वो सुक्ति का इदम अंश है ना अभी क्या विचार हम प्रश्न किस विषय के है आपको वहां जाना पड़ेगा अभी थोड़ी दार्शांति कम है जब इदम रजतम कहते हैं वो इदम सुक्ति का इदम है किंतु अभी रजत के साथ मिल गया इसी प्रकार की प्रकाश करने वाला आत्मा कहने वाला प्रमाता ये दोनों मिल गए और वही कहता है कि मैं जान रहा हूं मेरे को घट ज्ञान हो रहा है ये जिसको घट ज्ञान हो रहा है वो साक्षी और जो कह रहा है वो प्रमाता अभी दोनों मिल गए हैं इतने अगर हम अंतर करके रखेंगे मैं तो साक्षी हूं ये तो कहने वाला ही तो प्रमाता कहता है कहने वाला था चिदाबाश विशिष्ट अंत करण ये सब व्यापार करेंगे तो इसलिए जीव अर्थात प्रमाता इसको कहता है हम तो साक्षी है इतना अंतर हो जाना ज्ञानी अज्ञानी में ये अंतर है साक्षी नह <hatırimas2> अर्थात वो उपहित जीवात्मा कहने से विशिष्ट अंतकरण से विशिष्ट हो जाने से जीव बन जाएगा अंतकरण से उपहित होने से साक्षी अर्थात उपहित अर्थात भेद पता है भेद पता नहीं है तो जीव भेद पता है तो साक्षी हो गया उसको ज्ञान ही कहा जाएगा जीवन उत्तर दोनों जो है और है तो दोनों में चिदाभास चिरा तो हाँ, दोनों में चिदाभास होगा और दोनों अर्थात दोनों एक ही स्थान में विद्यमान होने पर जैसे इदम और रजतम कहते हैं जहाँ इदम है सुक्ति का इदम है वही रजत दिखता है होने से इसको कहा जाता है की एक ज्ञान का विषय हो गया इसी प्रकार की ये जो प्रमात वृत्ति अभिद्या वृत्ति तो जिस समय में कहा जाएगा कि दोनों वृत्ति एक साथ होते हैं एक ही स्थान पर वो है क्योंकि अंतःकरण में ही दोनों है एक अंतःकरण का परिणाम हुआ और एक अंतःकरण का जो कारण है अविद्या उस अविद्या का परिणाम हुआ तो होने से एक ही स्थान पर वो दोनों वृत्ति हो रहा है इसलिए दोनों मिल जाता है तो है दोनों अलग अलग वृत्ति किंतु मिल जाता है जैसे इदम रदतम कह देते हैं इसी प्रकार की यहाँ भी घटक तो ज्ञानवान अहम कह देता है तो इस प्रकार की वहाँ प्रमाता और साक्षी दोनों तादाद में हो गए तो एक ही एक ही स्थान पर दो वृत्ति हुआ और दो वृत्ति में एक ही साक्षी ही प्रतिबिंबित हो जाए क्योंकि साक्षी दो नहीं है एक अंतकरण का वृत्ति एक अविद्या का वृत्ति ये दोनों वृत्ति में प्रतिबिंबन होने वाला साक्षी तो एक ही है वृत्ति दो है तो दो वृत्ति होने से उसका प्रकाश होगा एक ही साक्षी होने से उसको एक ज्ञान कह दिया जाता है जैसे इदम्रजतम एक ज्ञान अविद्यावृत्ति अविद्या और, और, और, और प्रमात्रृति का अंतर है कि जहाँ प्रमाण से ज्ञान होता है जैसे हम चक्षु से घटा देखते हैं स्रोत्र इंद्रियो से शब्द सुनते हैं ये सब इंद्रियों को प्रमाण कहा जाता है तो प्रमाण जन्य जो वृत्ति होगा उसको कहा जाएगा कि अंतकरण वृत्ति प्रमाण और जो प्रमाण जन्य, जन्य ज्ञान नहीं हो रहा है जैसे रजत देख रहा है सुक्ति में ये क्या रजत को क्या चक्षु से देख रहा है अगर चक्षु से रजत को देखेगा तब तो, तो उठाने से भी हाथ में वही आना चाहिए तो चक्षु प्रमाण है तो प्रमाण ज्ञान भ्रांति नहीं होगा किन्तु तो रजत वहां है नहीं है। ये जो कि तो रजत का ज्ञान हो रहा है इसको कहा जाता है अविद्यावृति इसको कहा जाता है आगे है तेन साक्षी सा इति सावक्षित्व आह ये सब शब्द आप लोग पहले पहले सुनेंगे सुनने से धीरे धीरे धीरे धीरे संस्कार होगा जितना जितना समझेंगे फिर धीरे धीरे आगे ये संस्कार होगा किंतु तो। समझने के लिए थोड़ा अधिक उद्यम करने से अच्छा है तेना साक्षी वेद्या सा। साक्षी वेद्या है सा कहने से जाग्रत प्रज्ञा वो साक्षी वेद्या है वो प्रमाण वेद्या नहीं है ये विवक्षित्व आह इसका अर्थात विवक्षा मन में रख करके भगवान भाष्यकार शब्द विवार के भाष्य में बहिर्विषय एवं अवभाष माना अवभाष माना अभासमाना जितना समय दिख रहा है उतने समय है इसको अवभाष कहते हैं इस वो साक्षी वेद्य होते हैं द्वैत तत्प्रतिभाषयोर वस्तुनो असत्व हेतु सूचयति देखिए यहाँ दो शब्द है एक द्वैत और एक प्रतिभास प्रतिभास का अर्थ ज्ञान द्वैत और द्वैत का ज्ञान ये दो अलग अलग चीज है तो द्वैत अर्थात अर्थाध्यास और, और, और द्वैत का जो ज्ञान होता है ज्ञान अध्यास ये दोनों अध्यास है वास्तविक द्वैत तो बाहर में है भी नहीं उसका जो पदार्थ ही है नहीं तद विषय का ज्ञान क्या है ऐसे हम कहेंगे रजत तो देखता है सुप्ति में और रजत तो अर्थाध्यास है अर्थाध्यास होने से तद विषय का जो ज्ञान है उसको क्या कहा जाएगा ज्ञान ज्ञानाध्यास तो इसी प्रकार यहाँ द्वैत तत्प्रतिभा से और वस्तु तो असक्ति तो तो तो ये दोनों वास्तविक मिथ्या है तो होने से दोनों ही अध्यास है अर्थात तो जो जागृत अवस्था में देखता है बाहर पदार्थ तो वो भी अध्यस्त तो है और उसका जो ज्ञान होता है वो भी अध्यास है अर्थात अध्यास ज्ञानाध्यास इसमें हेतु सूचय क्यों दोनों को अध्यास कह दिए सारे जगत इसको सत्य मान करके कितना इसके पीछे है और आप उसको अध्यास कह देते हैं तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं मनस्पंद मात्रा केवल ये मन का स्पंदन है मन चलने लगा तो बाहर का विषय देखा और पहले से संस्कार है कि ये तो बाहर में है और जो बैठे बैठे मनोराज्य करता है उस समय में मानता है कि ये पदार्थ सब बाहर में है क्यों इस प्रकार मानता है एक, एक विषय को चिंतन करने का समय कहता है ये तो बाहर है दूसरा विषय का वृत्ति जब यहाँ चलता है कहता है न नहीं ये तो अंदर है ऐसा क्यों कहीं जैसे पहले संस्कार हुआ है ऐसे होगा तो जैसे संस्कार ऐसे ही हो जाएगा ब्रह्म पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार जैसे वेदांत परिभाषा में विचार दिए थे तो जब स्वप्नों में कभी शरीर के साथ कहता है कि अहम स्थूल अहम कृषो व किन्तु जो गज को देखता है कहता है अयम गज स्वप्नों में तो दोनों ही है दोनों अगर अंतकरण का ही परिणाम है दोनों ही केवल इसका कल्पना है एक में अहम बुद्धि क्यों होता है दूसरा में इदम बुद्धि क्यों हो गया इस प्रकार क्यों होगा क्योंकि जैसे पूर्व संस्कार ये पूर्व संस्कार कहाँ से है तो प्रश्न क्या हो जाएगा पहला संस्कार कैसे हुआ उसका क्या उत्तर है अनादि अनादि होने से पहला प्रश्न नहीं होगा इसी प्रकार की यहाँ भी द्वेत तत्प्रतिभा तो तो और वस्तु तो असत्य तो फिर ये क्या चीज है कहते मनस्पंद मात्र मनस्पंद ये जागृत भी है स्वप्न भी है एक को बहिर्विषय क्यों मानता है एक को अंत विषय क्यों है कहते हैं कि ऐसे ही संस्कार हैं। वास्तविक स्वप्न जिस समय में देखता है वो जागृत प्रज्ञा का ही संस्कार जन्य होने से तत्काल स्वप्न तो में लगता है कि बहिर्विषय टीका में आगे यथोक्ता प्रज्ञा स्वानुरूपम वासनम स्वसमानकार उत्पादयती इतिहा प्रज्ञा कौन सा प्रज्ञा जागृत प्रज्ञा स्व अनुरूपम वासनम अपने अनुरूप वासना अपना अनुरूप अर्थात चार नंबर टिप्पणी स्व समान विषय जिस विषय का जाग्रत प्रज्ञा हुआ उसी विषय का वासना बनेगी वासनम स्वसमानकार स्वसमानकार अर्थात तो उसी चित्त में बनाएगा जिस चित्त का मतलब जिस अंतकरण का परिणाम हुआ ये जाग्रत प्रज्ञा अभी उसी अंतकरण में ये वासना बन जाएगा एक ही अधिकरण में दोनों होगा नहीं तो घट को देखा कोई और वासना बनेगा दूसरा का नहीं होगा इसलिए पांच रो पढ़ने कहते हैं अर्थात तो मनोरूप एकाधिकरण जिस अधिकरण में वो ज्ञान होगा उसी अधिकरण में वासना बनेगा संस्कार संस्कार वासना टीका में जागृत वासना वासित मनो जागृतव अवभाषते इति स्वप्नद्रष्टुर्ती मनस एव वासनावतः स्वप्ने विषयत्वात् इत्याह। वासपने विषयवादयाभागृतवासन वासी मन जागृतवासन से मन वासी भाषित मन इति स्वनद्रष्टुर्म स्वप्न द्रष्टा का भी जब भाषभुच पदार्थ भासमान हो रहे हैं वो भी जागरित तो बद अवभाषत है क्योंकि वासना तो जागरित तो जैसा जागरित तो का ही हुआ है जागरित तो का क्या विशेष कहते हैं बाह्य विषय जैसे तो वासना भी ऐसे बन गया ऐसे तो ही मानना चाहिए मन से वासनावत स्वप्न विषय वासना वाला जो मन है अंतकरण है वही स्वप्न में विषय बन जाता है तो जैसे वासना है उसी मुताबिक विषय दिखेंगे स्वप्न में अतिरिक्त विषय अभावत तो अन्य तो कुछ तो विषय नहीं है अतः तो जिस प्रकार की ज्ञान हुआ उसी प्रकार की वासना बन जाएगा इतिहा तथा संस्कृतम इति, तथा संस्कृतम छह नव टिप्पणी देखे प्रज्ञा समान विषयक संस्कार विशिष्टम जाग्रत प्रज्ञा उसका समान विषयक जिस विषय प्रज्ञा हुआ जागृत में तद तो विषय वासना होगा सामन विषयक संस्कार विशिष्ट तथा संस्कृतम मन भाष्य में तन मनस तथा संस्कृतम चित्रित इव पटह बाह्य साधना साधनापेक्ष अविद्यामकर्मयम जागृतवत अभते तन्मन वो मन तथा संस्कृत अर्थत तो जागरित प्रज्ञा का सामन विषयक वाला हो गया दृष्टान देते हैं चित्रितव पट अभी जब पटो में चित्र कर दिया जाएगा फिर आगे हम जब देखेंगे उसको हमको चित्र दिखेगा ना पटो दिखेगा चित्र दिखेगा तो कहते हैं चित्रित तो वो पटो हो जाने से जैसे चित्र ही दिखता है इसी प्रकार की जागृत जागृत प्रज्ञा से संस्कृत हो गया मन अभी और मन का पता नहीं अभी जागृत जो प्रज्ञा है तद तो विषय वही दिखेंगे जैसे पटो में चित्र आ जाने से चित्र ही दिखता है पटो नहीं दिखता इसी प्रकार के मन में ये जागृत प्रज्ञा आ जाने से तो आगे जागृत प्रज्ञा ही दिखेंगे तो जागृत प्रज्ञा दिखेगा और जागृत प्रज्ञा समान विषय का ही दिखेंगे और मनो भूल करके पता नहीं रहेगा आगे भाष्य में चित्रित इव पटह बाह्य साधन अनपेक्षम बाहर जैसा दिखेगा किंतु बाह्य साधन अनपेक्षम स्वप्न में कोई बाह्य साधन नहीं रहेगा फिर कैसे वो दिखेगा कहते हैं अविद्या काम कर्म भी प्रेरियमाण ये अंत अविद्या काम कर्म के द्वारा प्रेरित तो होगा जिसको अदृश्य कहते हैं स्वप्न क्यों देखता है कहते हैं अदृश्य के चलते जैसा संस्कार बना बनाए अब... संस्कार बना वो सब संस्कार अब स्वप्न रूप से दिखेंगे क्यों दिखेंगे कहते हैं अविद्या काम कर्म अविद्या अविद्या से काम तो काम से जो जागृत अवस्था में से हुआ संस्कार बना आगे कर्म कर्म अर्थात स्वप्न में फल देने के लिए जो कर्म तैयार होते हैं उनको कहा जाएगा वो कर्म अभी स्वप्न दिखाएंगे जैसे हम जागृत क्यों हो जाते हैं हम क्यों अगर स्वयं रहे पूरा तो स्वय रहे अर्थात तो आप खटिया में लेट सकते हैं कि तो रहेगा क्या नहीं रहेगा क्यों जाग्रत कर्म फल देने के लिए तैयार हो गया तो फिर जाग्रत करवा ही देगा इसी प्रकार की जब स्वप्नों में फल देने वाले कर्म तैयार हो जाएंगे तो फिर स्वप्न होगा ही होगा तो इसको कहते हैं अविद्या काम कर्म कर्म अर्थात तो स्वप्नों में फल देने वाले कर्म उसके द्वारा प्रेरियमाण प्रेरियमाण हो जाएगा वो मन होकर के जागृत बोध अवभाषे तो क्यों जागृत बोध कहें ऐसा ही संस्कृत हुआ है तो अभी वो चित्रित तो ही वो पट अभी चित्र ही दिखेगा पट नहीं दिखेगा अभी पता नहीं चलेगा ये मन है अभी तो वो जागृत बद ही लगेगा अर्थात वो विषय को ही देखेगा ठीक है में जागृत वासना वासितम मनो जागरित संस्कृतम तदवत भाति इतियत्रत्र दृष्टान्त माह जागृत वासना से वासित हो गया मन वो मन जागरित संस्कृत हुआ तो संस्कार हुआ जागृत जागृत प्रज्ञा का तदवत भाति अर्थात जागरित बद भाती इति दृष्टान्तम अभी और मनो का भान नहीं होगा अभी जागृत जैसा लगेगा इति दृष्टान्त महो जैसे चित्रित तो ही वो पट आगे पट ही दिखेगा चित्र नहीं दिखेगा ठीक है में यथा पटस पटस्त्रित चित्रवध भाति तथा मनो जागरित संस्कृतम तदवत भाति भा भूट गया तदवत भाति द के नीचे भव होना चाहिए तदवत भाति युक्त यथा पटस पटस्त जैसे पट में चित्र कर देने के बाद चित्रवत भाति आगे वो चित्र ही दिखेगा पट नहीं दिखेगा इसी प्रकार तथा तो मनः जागृत संस्कृत जागृत प्रज्ञा के द्वारा संस्कृत हो गया तद्व भाती अर्थात जागरित बदभा युक्त स्वप्न में भी जागृत जैसा लगेगा अर्थात बाहर विषय देखेगा उसमें मानेगा ऐसे बाहर में विषय है स्वप्न से, से जागरिता वैधर्मी तो सूचयती दिखेगा तो ऐसा है कि वास्तविक अलग है वैधर्मी सूचयती बाहर में भाष्य में बाह्य साधन अनेपेक्ष तो स्वन में बाह्य साधन में अनपेक्षा जागृत तो में बाह्य तो साधन में अपेक्ष में नहीं अव कितु स्वप्न में है में यथोक्त मनसो जागर अनेकदा प्रतिभा ने कारण आह ये मन यथोक्त मन स जागृत बत अनेकधा प्रतिभा ने अगर स्वप्न है और उसमें बाह्य साधन नहीं है तो जागृतवत अनेकधा ये प्रतिभाने ये सब क्यों होता है इसे तो इसके लिए भाष्य में कहा अविद्या काम कर्म तो ये जैसा संस्कार है अंतकरण में तो अविद्या का कार्य है वो सब उससे आगे काम काम होकर के जागृत अवस्था में वो सब संस्कार ग्रहण किया है आगे कर्म जो फल देने के लिए तैयार होगी उसी से प्रेरित तो होकर के अब भाषा समान होगा अन्य साधन इंद्रिया बाहर साधन साधन इंद्रिय इंद्रिय विषय भी इंद्रिय विषय ये सब नहीं रहते न न भू तो अभी तो आ, आ, ना यहाँ अनेक कथा भाष्य में जो है ना बाह्य साधन अनपेक्ष और जब जागृत अवस्था था प्रथम पंक्ति में भाष्य में दिया था जागृत प्रज्ञा अनेक साधना तो अर्थात तो वहाँ अनेक साधन थे यहाँ अनेक साधन नहीं है अच्छा किंतु यहाँ अनेक कथा भाती जागृतव अनेकधा भाती अनेकधा भाती प्रतिभा ने कारण न ये प्रविविक भूख का अर्थ है कि अर्थात स्थूल नहीं है स्थूल से भिन्न को प्रविविक कहा अनेकथा अर्थात नाना प्रकार जैसे जाग्रत में नाना प्रकार दिखता है ऐसे स्वप्न में भी नाना प्रकार दिखता है यथोक्त मनुष्य जागृतवत अनेक अनेक अर्थात नाना प्रकार दिखता है इसका प्रतिभा ने कारणान विद्या यदु स्वप्न से तत्र जनितसनाजन्य तेदारण्यक्रुति प्रमाणयते स्वनः जो होता है वो जागरित जनितसना से जन्य जागरित से जनित हुआ वासना वो वासना से जन्य हुआ स्वप्न इसमें वृदारण्यकश्रुति प्रमाण देते हैं भाष्य में तथाच उत्तम अशोक सर्वतो मात्र उपादा अस लोकस्य अस्य लोक से अर्थात जागृत जागृत अवस्था का सर्वावतो मात्र उपादा टीका में दे दिए उसका सब सर्वावत अर्थात सारे साधन संपत्ति को सारे साधन संपत्ति वाला जागृत अवस्था में सारे साधन संपत्ति वाला इंद्रिय विषय इत्यादि सब है उसका मात्रा मात्रा अर्थात वासनाम वासना को लेकर के स्वप्न बास्च में जाता है स्वप्न में सर्व को लेकर के नहीं जाता सारे साधन संपत्ति को लेकर के नहीं जाता उसका मात्रा मात्रा अर्थात वासना मात्र को लेता है टीका में अश्य इति, जो मंत्र में दिया अशोक से इसका अर्थ कहते हैं जागरितोक्ति अर्थात जागृत अवस्था जागरित उ जागरित अवस्थाया कथन अशलोक अर्थात जागरित अवस्थाया तशेषण में सर्वावत जागृत अवस्था सर्वान है तो जागृत तो लो अवस्थाया अस्या लोक से होने से सर्वावत प्रतिपदिक है तो ष्टी हो जाएगा सर्वावत सर्वावत का अर्थ कहते हैं सर्वा अर्थात तो साधन संपत्ति अस्मिन इति सर्वावान अर्थात तो सारे जो साधन संपत्ति जाग्रत अवस्था में है इसलिए वो हो गया सर्वावान सर्वावान सर्ववान एव सर्वावान ब्रैकेट में दे दिया बीच में सर्ववान सर्ववान एवं सर्वावान अर्थात तो ब्रैकेट को लेने से होगा सर्वाधन संपत्तिर अस्मिन इति सर्ववान सर्ववान एव सर्वावान इस प्रकार के पूरा होने से किंतु तो बड़े महाराज जी यहाँ कह दिए साधन टिप्पणी के ये इतना अधिक है इसलिए कोष्टक में रख दिया इतना अर्थात ये टीका का अंश नहीं समझने के लिए अंश चाहिए तस्य मात्रा मात्रा तर मात्रेस लेशवासना तम अय अर्थ अछिद्य गृह सोपिति वासना, वासना अनुभवति प्रधान स्वप्नमुभवतीसना तम अय अय का अछिद्य अतने के छिन्न करके इसका अर्थ गृहत्वा केवल वसनांशों को ले लिया सारे विषय साधन को नहीं लिया केवल वासनांश को ले लिया स्वीति स्वपीति का स्वप्नमुभवती का सुस्र नहीं स्वप्न वासना प्रधान स्वप्न का अनुभव करता है यू स्वप्नूपेण तो पिणत मन साक्षिण विषय भवती त्रुतियांतर दर्शयती स्वप्नूप से परिणत हो गया मन ये साक्षी का विषय बनता है साक्षिणो विषय बोति साक्षी उस मन को जानता है मन वो विषय बन गया स्वप्न में मन विषय बन जाने से मन ग्राहक नहीं है मन अब कोटि में आ गया दृश्य कोटि में आ गया तो साक्षी वहाँ ग्राहक है तर श्रुतियांतर दर्शयती भाष्य में तथा तथा परे दवे मनसी एक प्रस्तुत अत्र स्वप्ने महिम अनुभवती अथर्वणे अथर्वणे अथर्वेद प्रश्नोपनिषद प्रश्न तथा अर्थात प्रश्नोपनिषद तो कहते हैं परे परे देवे पर मनसी सामनाधिकरण है वो पर है वो देव है और वो मन है अर्थात मन को वहाँ देव शब्द से कहा गया क्यों कहते हैं दियोतना तो मनो वहाँ विषय बनता है और वो विषय वहाँ प्रकाशित है जैसे जागृत अवस्था में चक्षु के द्वारा विषय को ग्रहण करने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता है तो स्वप्न में मन विषय बन गया मन तो विषय बन गया फिर तो प्रकाश कहाँ से आएगा क्योंकि मन ही वहाँ प्रकाशित प्रकाशमान है अर्थात विषय प्रकाशित होता तो ही पदार्थ होते हैं उस इसलिए उसको देव कहा गया देवता देव और उसको पर क्यों कहा गया परे देवे मनुष्य तो मनो को परव भी कहा गया कहते हैं कि वो आत्मा परमात्मा का उपाधि है परमात्मा का उपाधि होने से भी उसको परव कह दिया गया एक ही भवती अर्थात स्वप्न अवस्था में सब वही मन के साथ एक हो जाते हैं अर्थात उस समय में वो जितने सारे दृश्य कोटि है दृश्य है कारण है जो है सब एक ही मनोरूप है इतनी प्रस्तुत्य अत्र स्वप्ने महिमनम अनुभवती अत्र ये साक्षी स्वप्ने महिम महिमा अर्थात तो मन का जो विस्तार है जो विभूति है सब टीका में कहते हैं अनुभवती आथरवाणी स्वप्न में मन विषय बन जाता है और मन का ये जो विस्तार है प्रचार है विभूति है उसको साक्षी अनुभव करेगा प्रकाशित करेगा टीका में पर मनसस्त उपाधिवात् मंत्र में दिया परे देवे मनसी तो मनु को पर कहा गया पर क्यों कहा गया कहते मनसस्तउ उपाधिवात् उपाधिवात्त पर परमात्मा परमात्मा का उपाधि मनो होने से मनु को पर कहा गया उपाधि अथवा असाधारण करण उपाधि साधारण करण वन सभी के प्रति साधारण है कोई भी इंद्रिय से ज्ञान होगा मनो उसके प्रति साधारण होगा तो होने से साधारण करणत्वाद जो साधारण होता है अर्थात वो अधिक व्यवहार होता है तो अधिक व्यवहार होने से उसको पर कह दिया गया श्रेष्ठ कह दिया गया उसको देव क्यों कहा देवत्व द्योतनात्मकत्वाद तन मनो ज्योति रीति ज्योति ही शब्द आप मन ऐसे मन को ज्योति बोलकर कहा गया वृदारण्य में चतुर्थया चार तीन में ज्योति ब्राह्मण कहते हैं तो वहाँ आत्मज्योति कह करके आत्मा को ज्योति रूप कहा गया तो मन ज्योति कही देवत्व द्योतनात्मकत्वात्थ प्रकाशात्मक क्योंकि मन ही उसका ज्योति है प्रकाश करने वाला है तस्मिन् एकी ही भवती तो उस मन में सब एक हो जाते हैं स्वप्ने दृष्टा तत्प्रधानो भवती स्वप्न प्रकृत्य अत्र स्वप्ने स्व प्रकाशो दृष्टा महिमान मनसो विभूति ज्ञान ज्ञेय जेयपरिणामल साक्षात्को स्वप्ने दृष्टा दृष्टा साक्षी स्वप्न का दृष्टा साक्षी तत् बहुे मन प्रधान मन प्रधान ये दशु स दृष्टा तत् मन प्रधान भवती इसलिए स्वन प्रकृत स्वप्न का विचार आरंभक प्रश्नोपन में अत्र स्वप्ने स्वप्रकाशो दृष्टा दृष्टा हो गया साक्षी स्व महिमानम महिमानम महिमान शब्द का अर्थ मनसो विभूति विभूति अर्थात उसका विशेषण भूति अर्थात विभुति शब्द का अर्थ होता है विस्तार तो मनो का महिमान मनो का विभुति मनो का विभूति क्या है ज्ञान ज्ञेय परिणाम लक्षण वही मन उस समय में ज्ञान वही ज्ञेय सब वही मन है एक ही है परिणाम लक्षण साक्षात्वती दृष्टा साक्षी इसको करता है तो मन उस समय में, में ज्ञान भी हो जाता है ज्ञेय भी हो जाता है अर्थात तो वृत्ति वही है और विषय जो घटपट नदी पर्वत स्वप्न में देखते हैं वो सब वही है तो एक ही सब बन जाता है उस समय तथा च मनसो विषयत्व न स्वप्ने तत्र आत्मग्राहको शंका इत्यर्थ इसलिए स्वप्न में मनो विषय बना जो विषय बनेगा वो विषय ही बनेगा जो दृश्य बनेगा वो दृष्टा होगा नहीं होगा इसलिए कहते मन स्व विषयत्व न स्वप्ने तत्र आत्म आत्म अर्थात मन मन के द्वारा वही विषय ग्रहण हो जाएंगे ये नहीं होगा क्योंकि मनो विषय बना है तो न आत्मग्राहकत्व अर्थात मनो ग्राहकत्व अर्थात मन वहा ग्राहक नहीं बनता है मनो वहाँ ग्राह्य कोटि में आ गया ना आत्म न आत्मग्राहकत्व एक नंबर टिप्पणी स्वप्ने स्वपरिणाम आत्मज्ञेय ग्राहकत्व स्वप्न में स्वपरिणाम स्व अर्थात मनो मन का जो परिणाम होता है वो आत्मज्ञेय आत्मज्ञेय अर्थात मन का आत्मज्ञेय अच्छा वास्तविक वो साक्षी का विषय होता है उसका ग्राहक आत्मज्ञेय ग्राहकत्व न पद ऊपर में है न न स्वप्ने त आत्मग्राहकत्व तो यह आत्मग्राहकत्व त्र आत्मग्राहकत्व इतने अंश के ऊपर टिप्पणी है न तो दूर में है तो आत्मग्राहकत्व का अर्थ कहते हैं स्वप्न में स्वपरिणाम आत्मज्ञेय ग्राहकत्व स्वपरिणाम मन का परिणाम और आत्मा का ज्ञेय है आत्मा के द्वारा अर्थात तो आत्मा के द्वारा वो प्रकाशित तो होना है उसका ग्राहकत्व न अर्थात मनो वहा जो स्व परिणाम का ग्राहक नहीं बनेगा हाँ ठीक है प्रथम स्व से मनो लेंगे दूसरा आत्मा से आत्मा से आत्मा साक्षी वो साक्षी का ज्ञेय होता है मन का परिणाम है साक्षी का ज्ञेय है उसका ग्राहक मन नहीं बनेगा स्व परिणाम आत्मज्ञेय आत्मज्ञा साक्षी ज्ञेय, साक्षी ज्ञेय का ग्राहक ऊपर में दे दिया न पहले न दे दिया न नहीं। अच्छा आगे टीका में नु विश्वस्य बाह्य इंद्रिय जन्य प्रज्ञाया तेजस मनोजन्य प्रज्ञा अंतस्थ विशेषा अंत प्रज्ञ विशेषण न व्यावर्तकमी तत्रह विश्व बाह्य इंद्रियजन्य प्रज्ञाया तेजस मनोजन्य प्रज्ञायाच अतस्थिशेषा अभी जब जाग्रत अवस्था में विश्व को जो ज्ञान हुआ उसको कहते हैं कि बाहिया जन्य प्रज्ञा प्रज्ञा तो अंदर में ही है अंतकरण का और तैज मनोजन्य प्रज्ञा तो ये भी तो अंत है अंतस्तत्व अविशेषा प्रज्ञा तो दोनों अंदर में ही रहे तो दोनों प्रज्ञा अगर अंदर में है तो इसको अंत प्रज्ञा क्यों कह दिए स्वप्न अवस्था में उसको बाह्य प्रज्ञा क्यों कह दिए अर्थात वो स्थान को लेकर के पूर्व पक्षी का ये शंका है सिद्धांत का किन्षय को लेकर के उत्तर है विषय बाहर अंदर होने से अन्तप्रज्ञ बज्ञा पूर्व पक्षी किन्तु कहता है प्रज्ञा तो दोनों में अंदर में ही है इसलिए इसको अंत प्रज्ञ क्यों कहते हैं स्वप्न अवस्था में तत्र अंतप्रज्ञ तो विशेषण न व्यावर्तकमित तत्र भाष्य में इंद्रिय अपेक्षाया अतस्थवाद मनसस्तवासना चे तद्दासनारूपा च तद न दिया है न भाष्य में तद्दासनारूपा द्वितीय पंक्ति में भाष्य में तद तो वासना रूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यश अंत प्रज्ञा इसमें आपका च है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में न है ना न स्वप्ने और न को करना है तो संशोधन हो रहा है तो पुराना पुस्तक इंद्रिय अक्ष अतत्वात मनस स्वप्न में मन का परिणाम है और मन अंतस्त है और जागृत अवस्था में इंद्रिय कार्य करते हैं तो इंद्रिय अपेक्षा मन अंत है इसलिए तद वासना रूपा मन का वासनारूपा च स्वप्ने प्रज्ञा जैसे तो मन का वासना रूपा प्रज्ञा होने से इति अंत प्रज्ञा इसलिए स्वप्न में अंत प्रज्ञा कहा गया क्योंकि मन अंत है जागृत में तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होते हैं के लिए विषय को लेकर के नहीं कहा दूसरा ठीक है तब विश्व बहिष्प्रज्ञ विज्ञायते बाह्यानि बाह्याणी अपेक्ष्य मनसो अतः तत्परिण्वाच स्वप्न प्रज्ञास्द प्रजो युज्य उपादित अर्थात तृतीय मंत्र में पूर्व मंत्र में क्या उपादन किया गया था विश्व <स्था> बहिष्प्रज्ञ तो जागरित बहिष्प्रज्ञ बना था तो पूर्व मंत्र में विश्व बहिष्प्रज्ञ ये बात तो कहा गया था और तैजसस्तु अंत प्रज्ञों विज्ञाते इस मंत्र में तैजस अंत प्रज्ञ ऐसे कहते हैं विज्ञाते दो नंबर टिप्पणी अश्रूयते अर्थात इस मंत्र में तेजस को अंत ऐसे कहा जाता है बाह्यनी इंद्रियाणी अपेक्ष मनसो अंतस्तत्व जो भाष्य में कहा गया तो विश्व के लिए बाह्य इंद्रिय कार्य करते हैं और तेजस के लिए केवल मन इंद्रिय की अपेक्षा मनो अंत है होने से तत्परिणामवाच तत्मन मन परिणाम जो स्वप्न में दिखते हैं वो मन परिणाम तत्परिणामच स्वप्न प्रज्ञाया जो स्वप्न का प्रज्ञा है वो मनो का परिणाम है तदवान तद्वान अर्थात ये स्वप्न प्रज्ञावान वो जो होने से अंत प्रज्ञ तद्वान अर्थात तेजसा स्वप्न वाला हो गया तेजसा उसको अंत प्रज्ञ कहा जाएगा बाह्य के लिए इंद्रिय कार्य करते हैं और इसके लिए मन कार्य करता है इंद्रिय के अपेक्षा मनो अंत हो गया विषय को लेकर के नहीं कहा भाई तो के हाँ भाई था तो केवल ज्ञान ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय है उसमें विषय भी विषय को लेकर के यह नहीं दिखाया गया वहाँ विषय को लेकर के नहीं दिखाया कारण है की पहले कह दिया नस्तु तो नहीं है और वस्तु तो नहीं है कह दे तो उसी का संस्कार के अनुसार स्वप्न हो गया दोनों बराबर हो गए कह थे इसलिए और विषय को नहीं दिखा रहे इसलिए इंद्रिय और मनो को दिखा रहे किंच टीका मैगे मन स्वभावभूता या जागरित वासना तदरूपा स्वप्न प्रज्ञा युक्त तेजस अंत प्रज्ञा तो मन स्वभावभूता अर्थात मन रूप ही है जो जागरित वासना जागरित तो वासना जागृत अवस्था में प्रज्ञा होकर के जो वासना बना ये वासना क्या है कहते हैं ये तो मनोरूप ही है मन ही तो ये वासना रूप है तो मनोह भूता, मनो स्वभावता तो मनो वही है उसी पदार्थ ही है मनो मनो कहने से क्या चीज है कहते हैं वासना का एक ढेर है चित्त स्वभावभूता या जागरित तो वासना तदरूपा स्वप्न प्रज्ञा तदरूपा अर्थात तो वही जागरित तो वासना रूपा स्वप्न प्रज्ञा युक्त तैजस अंत प्रज्ञी तो मन ही यहां ये स्वप्न प्रज्ञा हो गया इसलिए अंत प्रज्ञा स्वाभाविक तो है मन स्वभावता अर्थात मन बोलकर के, तो तो बोल के है क्या चीज ये वासना का सब अर्थात संघात है स्वभावता अच्छा हुआ ओं पौर्ण पौर्ण पौर्ण पूर्णमुगते ओम न्योत नो नी ओम ओ शांति शेद